राजा हाँ। राजा हाँ करो आज कौन करेगा श्री अमनाथ जी का टॉपिक है राजा मैं करता हूँ हाँ करो जी। भगवान श्री कृष्ण ने भूमि पर अवतरी ने श्री यमुना जी तट पर अद्भुत छे। मतलब भगवान ने भूमि पर अवतार लेके यमुना जी के तट पर अनेक लीला करी। इसका ता कारण है कि यमुना जी को अत्यंत प्रिय है मुना दुस्ता श्री, श्री, श्री वना गोपी गोपिका मतलब ऐसा भाग है कि यमुना जी तो प्रभु को अत्यंत प्रिय है और जी माता समान है और बाद में वो तो यमराज यमराज के बहन है ऐसा भी बताया है और बाद में बताया तो यमराज यम्रा, का स्त्रोत्र में जो वल्लभ श्री महाप्रभु जी ने श्लोक तो लिखा हुआ है वो बताया है, है। तो मनुष्य प्रभु प्रिय बनी सके बना प्रभु प्रिय बनया था आवा अद्भुत चरित्र वाला यमुना जी ने सदा नमस्कार ऐसा तो कहा गया है कि यमुना जी के जर का हम पान करते हैं तो हमें यमराज का भय नहीं रहता है हमें नहीं मतलब कोई भी जीव को यमराज अपनी बहन के पुत्रों को कष्ट नहीं देंगे, देंगे कभी भी और यमुना जी इन कृपा करेंगे मनुष्य प्रभु के प्रिय बन सकते है उनसे यमुना जी ने कृपा की थी ऐसे चरित्र वाले यमुना जी को सदा नमस्कार बताया गया है और श्री यमुना जी को प्रणाम करते हुए अब पुष्टि भक्ति मार्ग न आराध्य देव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप नो विचार करवा मतलब आगे का टॉपिक करने के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के बारे में लिया गया है हाँ। मतलब इसमें यही बात है और तो कुछ विशेष नहीं पर यमुना जी प्रभु को अत्यंत तो प्रिय हैं और वो निर्गुण पुष्टि भक्त हैं मतलब के कि किसी भी कामना के बिना प्रभु से किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन रखे बिना अपने से बनती सेवा यमुना जी ने हमेशा ठाकुर जी की की है ठाकुर जी ने उनके तट पे क्रीडा की और ठाकुर जी संबंधी वो जो कुछ भी कर पाते थे वो करते थे उसके बदले में ठाकुर जी मेरी बात को सुने मेरे किनारे पे क्रीडा करें यहाँ तक भी किसी भी तरह की कामना रखे बिना केवल प्रभु की जो भी सेवा उनसे बन पाई वो उन्होंने अपने जीवन भर करी मतलब अभी तक कर रहे मतलब यमुना जी ऐसे वक्त हैं की जिनकी भक्ति को महाप्रभु जी कहते हैं कि निर्गुण भक्ति है मतलब कि किसी भी तरह की कामना के बिना किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन के बिना प्रभु की बंती सेवा उन्होंने की है ऐसा ही भाव हमारा भी होना चाहिए कि हम भी प्रभु से किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन ना रखें कि ठाकुर जी मेरे लिए ये करें ठाकुर जी मेरी इच्छा को पूरी करे ठाकुर जी मेरी सुने ऐसा कुछ भी नहीं पर हम प्रभु के सेवक है वो हमारे स्वामी है अगर वो हमारा ध्यान ना भी रखें, तब भी किसी भी तरह की कंप्लेन के बिना केवल प्रभु की सेवा करते जाओ जो तुमसे बन पा रही है ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए तो यमुना जी हमारे लिए आदर्श है इसलिए श्री महाप्रभु जी ने षोरश ग्रंथ की शुरुआत में यमुना जी की स्तुति करके पुष्टि मार्ग को आगे बढ़ाया है की पहले तुम अपने आइडियल को देखो अपने आदर्श को देखो कि तुम्हें ऐसा बनना है तुम्हारा भाव श्री यमुना जी की तरह होना चाहिए ये और फिर हम पुष्टि मार्ग में आगे बढ़ते राजा मेरा एक प्रश्न था हाँ। कि हमें जो मिलता है वो श्री यमुना जी का आदिभौतिक रूप ही मिलता है ना जैसे हिस्ट्री में हम देखे तो गंगा जी का आधिदैविक रूप वो महाभारत वगैरह में हमने देखा है पर हाँ। श्री यमुना जी का आधिदैविक रूप का कोई परिचय नहीं है मिलता है ऐसा नहीं है फिर से जैसे ठाकुर जी का स्वरूप मिलता है ऐसा यमुना जी का स्वरूप मिलता है जिनको यमुना जी के प्रति प्रेम हो जिनको यमुना जी के प्रति स्नेह हो ऐसे को यमुना जी अपने आदिदेविक स्वरूप के भी दर्शन कराते पर जैसे हम ठाकुर जी ने तो व्रज में लीला की थी वो सब हमारे पास है ऐसा यमुना जी पृथ्वी पर आधिदेविक रूप में बिराजे नह नहीं थे ना बिराजेविक रूप मतलब तो मर वो तो आता ही है ना कि जब ठाकुर जी को पधरा के और वसुदेव जी मथुरा आ रहे थे तो ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने के लिए यमुना जी ऊपर उठे थे यमुना जी ने ठाकुर जी के चरण स्पर्श किए और तो तो जल रूप तो ना जल स्वरूप में यमुना जी का जल थोड़ी ऊपर उठता है ठाकुर जी का चरण स्पर्श करने के लिए राजा यमुना जी स्वयं ठाकुर जी के लिए पृथ्वी पधारे और उनका चरित्र अगर तुम्हें जानना हो तो ऐसा है कि वो सूर्य देव और संज्ञा जो सूर्य की पत्नी उनके बेटे थे जब उनका जन्म हुआ तो एक बार ऐसा हुआ कि बहुत गर्मी के दिन थे तो सूर्य का स्वरूप एकदम तेज था तब तब सूर्य ने अपनी पत्नी संज्ञा से कहा कि तुम मेरे पास आओ बैठो यहाँ बात करो सूर्य का वो ताप सहन नहीं कर पा रही थी तो वो मतलब लग गए डर गए सूर्य के स्वरूप को देख के तो इनको गुस्सा आ गया सूर्य देवता को कि भाई मैं तो तुम्हारा पति हूँ तुम मुझसे डरते हो तो ये कैसी बात हुई इसलिए संज्ञा को सूर्य ने श्राप दे दिया कि तुम्हारी बेटी होगी जो हमेशा दूझती रहेगी मतलब हमेशा ट्रम्बल होती रहेगी ऐसे तो स्वरूप में यमुना जी का प्राकट्य हुआ फिर सूर्य को खुद का ऐसा पश्चाव हुआ कि भाई हुआ है तो मेरी ही बेटी मैंने अपनी बेटी को कैसे श्राप दे दिया तो उन्हें जब हुआ तो फिर सूर्य ने यमुना जी को ऐसा आशीर्वाद दिया कि भाई तुम नदी के रूप में बन जाओ तो तुम ट्रैम्बेल होती हुई भी तुम्हें एक सुंदर स्वरूप मिलेगा तो करके यमुना जी नदी के स्वरूप में पृथ्वी पे अवतरित हुए और वो व्यक्त हुए जी राजा। हाँ। हाँ बोलो आ, मतलब पे लिखा है ना कि क्या यमराज अपनी बहन के पुत्र को पत्र दे सकता है मतलब वो हमारी बात कर रहे हैं हाँ मतलब जो व्यक्ति यमुना जी के सेवक है यमुना जी के भक्त है वैष्णव है ऐसे लोगों को यमराज का डर नहीं रहता यम आत्मा उन्हें भोगनी नहीं पड़ती से ये, तो ये यमराज का क्या रिलेशन मतलब कैसे रिलेशन बताया वो भी सूर्य के पुत्र है, यमना जी के भाई है अच्छा और जैसे वो आपने क्या बताया मतलब वो मेरी पुत्री है उससे क्या करती है मुझे वो थोड़ा समझ नहीं आया मतलब संग्या जब सूर्य को देख के ऐसे ट्रेम्बल होने लग गए तो उनको देख के सूर्य को गुस्सा आया की मैं तो तुम्हारा पति हूँ तुम तो मुझसे डरती हो या मेरे पास हाँ। भी आके बैठ नहीं सकती हो तो मेरे ही स्वरूप से अपने पति के ही स्वरूप से पत्नी को कैसे डर लग सकता है तो ऐसा सोच के सूर्य को गुस्सा आया और उसने संज्ञा को श्राप दिया कि तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह हमेशा ट्रैम्बल होती रहेगी ध्रुवती रहेगी तो फिर सूर्य को ऐसे मन में आया कि मैंने तो अपनी ही बेटी को श्राप दिया है तो फिर उन्हें उन्होंने यमुना जी को ऐसा आशीर्वाद दिया कि तुम एक नदी के स्वरूप में बनोगी की जिससे ट्रैम्बल होता हुआ भी तुम्हारा स्वरूप सुंदर लगे तो करके यमुना जी नदी के स्वरूप में प्रकट हुए और देखे थोड़ा सा ही कन्फ्यूजन जैसे जो कालिंदी जी थी वो भी ये यही ये थी की कोई और यम्ना जी का ही नाम है कालिंदी कालिंद पर्वत पे से जो प्रकट हुए वो कालिंदी देखे जैसे तो क्या वो उनकी भी पुत्री हुई कहलाएंगे कलिंदी भी आधार के अर्थ में तो पिता है न शास्त्र ऐसा कहता है कि जो व्यक्ति मतलब जिससे तुम्हारा जन्म हुआ है वो अकेला तुम्हारा पिता नहीं है पर जो तुम्हें आश्रय दे जैसे इंग्लिश में गार्डियन बोलते हैं ना ऐसा कि जो तुम्हें आश्रय दे जो तुम्हारा ध्यान रखे जो तुम्हारे लिए आधार बने वो पिता होता है वो भी पिता होता है ऐसे वो तो वो सेम स्वरूप मानना चाहिए जो कालिंगी जी का और यमुना एक ही बात है यमुना जी जब सूर्य लोक में से पृथ्वी पधारे तो कलिंद पर्वत पे पदारे और कलिंद पर्वत से यमुना जी की धार पृथ्वी पे आगे बढ़ी तो इसलिए उन्हें कालिंदी कहा जाता है क्योंकि पर्वत ने यमुना जी को आदि जैसे अभी जो वो पार्थ ने जो वो ने क्वेश्चन पूछा था कि वो आदि भौतिक रूप से तो है तो आदि देविक रूप से नहीं तो आदि देविकालिंद जी रूप माना जा सकता है या नहीं यमुना जी का फोटो हम देखते है ना वो स्वरूप नहीं मतलब जैसे जी का दूसरा नाम है नहीं जैसे जैसे वो चतुर्थ मतलब उनकी शादी जैसे ठाकुर जी से हुई जब वो वहां गए थे बाद में तो फिर वो आदि भौतिक स्वरूप आदि देवी स्वरूपन तो है, है की कालिंदी जी थी हाँ, स्वरूप ही है वो आदि देवी स्वरूप का मतलब होता है देवी का रूप यमुना जी का जो फॉर्म है जि, जिनका हम चित्र देखते है वो जी अमितेश हाँ बोलो राजा मतलब सेवा के क्रम में आ, जो झाड़ी जी अपन ठाकुर जी के बाजू में रखते हैं उन्हें यमुना जी के भाव से रख तो हम आ, आ, हम पानी यूज करते हैं जो स्नान के लिए या तो भाव से भी उनको देखना चाहिए ठाकुर जी यमुना जी का ही जल रोकते हैं यमुना जी के जल से स्नान भी करते हैं तो हमारे घर में जो भी जल से हम स्नान करवाएं, जो भी जल ठाकुर जी की जाए वो सब यमुना जी का ही मानना चाहिए जब जब तो गंगा जी का या, या यमुना जी का हमारे यहाँ जब स्नान करते हैं तो एक मंत्र बोला जाता है की गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी सभी नदी मेरे जल मतलब मेरे स्नान के जल में आप सन्निधि करो जी जब यमुना जी से अपन जैसे मतलब अशुद्ध होके और स्नान यमुना जल अपने ऊपर जैसे ना अगर एक बार स्नान करके फिर यमुना स्नान करने तो ठीक है लेकिन अशुद्ध होके जैसे यमुना जी से स्नान करें तो ये से ठीक है हमें हम स्नान तो पवित्रता के लिए कर रहे हैं ना तो हमें पवित्र कौन करेगा तो यमुना गंगा गोदावरी सरस्वती वगैरह नदियों का जल ही हमें पवित्र करेगा राजा तो फिर जिससे हम लोग स्नान करते उसको भी वो यमुना जी के भाव से देखना चाहिए हाँ मतलब तो बा, बाकी नदियों का क्यों इसमें मतलब अपने स्नान में यमुना जी रहे हमारे पुष्टिमा की दृष्टि से उनका महत्व नहीं है पर हिंदू धर्म तुम एक वैदिक हो तुम भारत के हो उस दृष्टि से तो सभी नदियों का महत्व तो है ही जी को मतलब मेरे तट पे ठाकुर जी कीड़ा करें ऐसी भी आकांक्षा नहीं नहीं ठाकुर जी मेरे तट पे बिराजी हैं तो मैं अपनी तरफ से क्या कर सकती हूँ बस उसके अलावा उन्होंने अपने मतलब उनके चरित्र में उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं मेरा प्रभु के प्रति जो प्रेम है उसके बदले में ठाकुर जी मुझे कुछ दे या इतना भी नहीं कि मेरे तट पर बिराज है पर प्रभु बिराज है तो मैं क्या सेवा कर सकती हूँ बस इतना ही हमेशा प्रभु की तरफ से उन्होंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया पर केवल मैं क्या कर सकती हूँ किस लेवल पे कर सकती हूँ इतना ही सोचा है जैसे मतलब महाप्रभु जी तो यज्ञ दुखम सोच रहे हैं हम ऐसे ही कहते ऐसी आकांक्षा तो होनी चाहिए मतलब की मेरे तट पे प्रभु ऐसे आए तो उन्हें खुशी हो मतलब अपने खुशी के लिए नहीं सिर्फ प्रभु अगर आए तो मैं क्या सुख दे सकूस हाँ तो बस यही बात उन्होंने सोची ऐसा नहीं सोचा कि मेरा प्रभु के लिए इतना प्रेम है इसलिए ठाकुर जी आके मेरे तट पे क्रीडा करे ऐसा नहीं सोचा प्रभु मेरे तट पे क्रीडा कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ बदले में तो जो भी सेवा बन पाए वो कर सकती हूँ ये सोच के उन्होंने ठाकुर जी की जो बनती सेवा थी वो की ठीक ठाकुर जी ने आपने बताया ना कि जो जा रही थी ठाकुर जी सिर्फ यमुना जी का ही जल लेते थे वह मतलब उसे ही स्नान करते थे तो क्या यमुना जी की ऐसी निर्गुण भक्ति थी इसीलिए ठाकुर जी ने मीन्स वो जल लेते थे या वरदान था कोई नहीं ऐसा आ, नहीं यमुना जी के प्रति प्रभु का जो प्रेम था वो आ, मतलब कि बाकी कोई जो आपने बताया ना गंगा सरस्वती वो कोई नदी का तो हम जैसे जारी जी में भी नाम नहीं लेते सिर्फ यमुना बोल के यमुना जी हाँ, क्योंकि वो ठाकुर जी को प्रिय है उनके निर्गुण भक्ति प्रभु को पसंद है इसलिए हाँ, है। राजा तो हाँ। बोल हाजा रूही हाँ बोलो हा, ऐसा जनरली आप मतलब महाप्रभु जी ठाकुर जी और यमुना जी नो आप कोई भी कम्बाइंड फोटोज हो तो सॉरी तो उसमें यमुना जी का चित्र राइट साइड पे ही क्यों होता है और महाप्रभु जी का चित्र लेफ्ट साइड पे ही क्यों होता है ऐसा कोई रीजन नहीं है इसका अच्छा क्योंकि यूजुअली अब तक जितने भी मतलब हमने देखे उस सब में यही है इसलिए पूछा ऐसा कोई इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं और राजा सेवा में जी को राइट साइड पर पधराने का कोई विशेष तात्पर्य है? नहीं अच्छा मुझे जैसे वो आई है शायद इसके ऐसा होता हुआ आ रहा होगा श्याम अगर उसके लिए कहते हैं कि ये सामान्य कॉमन सेंस की बात ही है कि जब हम खाना खाते हैं तो राइट हैंड से खाते है और नियम ये है कि भोजन करते समय अगर हम जल पीते हैं तो जल को जूठन नहीं करना चाहिए जो लोग संध्या वंदन वगैरह करते हैं तो आपोषण करने के समय जल जूठन जल से आपोषण नहीं हो सकता इसलिए जल को लेफ्ट हैंड से उठाते हैं सीएम ठाकुर जी को भी ऐसा ही करते हैं अच्छा जी। राजा वो जो यमुना जी को जो सेवा में अपन झारी जी धराते उसका जो ऊपर का जो लाल कलर का वस्त्र होता है वो साड़ी के भाव से है ना नहीं बुरा वो देखो अभी सब भाव भावना है तो चलिए आपकी इनका कोई हर एक व्यक्ति की भावना अलग अलग हो सकती है उसमें कोई प्रसाइस नहीं है ऐसा मतलब वो ऊपर जो उड़ाते उसका कोई स्पेसिफाई रीजन तो होगा ना राजा जो तुम्हें भावना आती है तुम्हें उसमें तुम यमुना जी की भावना करते हो तो साड़ी की भावना आती है बाकी सामान्य तो वो सीधे हाथों से जल को नहीं पीना चाहिए पर कोई वस्त्र या ऐसा कोई कपड़ा लगा के और फिर जल लेना चाहिए उस भावना से वो निवरा है हाँ, बाकी जो तो हमारे में भावनाएं आ जाए किसी के तो वो अपनी अपनी हर एक की भावना उसमें कोई नियम थोड़ी है और उसमें ये भी कह सकते हैं की ऊपर से वो जी के जो भाव से होता है वो स्तनपान ऐसा कराते हैं ना इस भाव से होता है ऐसा मैंने सुना है इसीलिए वो देखो मैंने बताया ना कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी भावना होती है उसमें कोई सिद्धांत नहीं है कि इसका ये कारण है जी, जी किसी के, जी के जी मन में आ जाता है तो आ जाता है बाकी ऐसा कोई कारण से वो शुरू हुआ हो ऐसा थोड़ी है हाँ। उनको चारो यूथ की भावना से भी लेते हैं की चार उसमें ऐसे वो डाल के की सतरा जी तामस निर्गुण उनके चार यूथ है तो ऐसे वो सब मुझे पता नहीं है ये सब मैंने कभी इतना सुना है ना सोचा है इसलिए इन सब का नॉलेज नहीं है मुझे बिल्कुल भी राजा आ, मुझे ये पूछना था हाँ। कि आ, अपने यहाँ इतनी सारी नदियाँ हैं तो पुष्टि में और श्री ठाकुर जी ने यमुना जी को सिलेक्ट क्यों किया इतना मतलब वहां पे ठाकुर जी ने लीला की थी इसीलिए नहीं यमुना जी की भक्ति के नेचर को देख के यमुना जी को ठाकुर जी ने सिलेक्ट किया क्योंकि यमुना जी की जो भक्ति थी वो निर्गुण थी और ये भाव प्रभु को मैक्सिमम बहुत पसंद है इसलिए यमुना जी के उस भाव को देख के ठाकुर जी ने यमुना जी को पसंद किया और निर्गुण भक्ति के बारे में थोड़ा बताओगे निर्गुण भक्ति मतलब कोई अपेक्षा बिना वैसा एक्सपेक्टेशन हाँ Down expectation. जो केवल प्रभु के सुख के कारण प्रभु के प्रति प्रेम के कारण जो ठाकुर जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे या प्रभु से एक ऐसा प्रेम करे कि जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि भाई आप मेरी सुनो या मेरी इच्छा पूरी करो मुझे प्राप्त हो ऐसी भी इच्छा नहीं पर केवल ठाकुर जी को सुख होता ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ इतनी भावना से निर्गुण निष्काम निश्चल प्रेम जो होता है वो निर्गुण प्रेम होता है पर तो आया पे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं रखी तो सब कुछ मिल गया ऐसा हो गया ना ऐसा हाँ। <laughs> ये भाव जो यमुना जी का है वो ठाकुर जी को पसंद है वही इसलिए हाँ। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि यमुना जी हमारे लिए आदर्श है कि जैसा भाव यमुना जी का है ऐसा हमारा होना चाहिए तो ठाकुर जी हमें भी पसंद करेंगे पर हम अगर कुछ एक्सपेक्ट करते हैं जैसे बहुत से वैष्णव कहते हैं कि हम इतने सालों से सेवा कर रहे हैं पर हमें क्यों कुछ नहीं मिला इसीलिए नहीं मिला क्योंकि तुम एक्सपेक्टेशन है कि मैं सेवा करूं तो मुझे ये मिलना चाहिए ये बात है कि सेवा से या ठाकुर जी की चाकरी करने से हमें कुछ मिले ये एक्सपेक्टेशन जब तक हम नहीं छोड़ते हैं तब तक हमें न तो प्रभु से प्रेम है और न हम पुष्टि भक्त है ये साबित हो जाता है राजा निर्गुण यानी निर्गुण इज इक्वल टू निष्काम और निश, आ, आपने नि दो शब्द निर्गुण निष्काम निश्चल और हाँ ये सब यहाँ पे यमुना जी के लिए ये सब मतलब ना नि, निर्गुण यानी निष्काम और निश्चल ऐसा है निर्गुण का हाँ। एक्चुअली तो सामान्य शब्द का अर्थ तो ये होता है की जिसमे साथ तामस भाव मिले हुए न हो पर यहाँ जब यमुना जी की बात आती है और प्रभु के प्रेम के लिए तो उसने ये समझना चाहिए कि वो सात्विक राजस्थान गुणों के कारण हमारी इंद्रिया हमारा मन या हमारी बुद्धि जिस तरह की विचारों को या जैसी एक्सपेक्टेशन को पैदा करती हैं वो सारी यमुना जी में नहीं थी मतलब जैसे भागवत जी में आता है कि बहुत से गोपियों को जब ठाकुर जी उनके पास थे तो उनको ये लगा कि ठाकुर जी तो सिर्फ मेरे हैं और मेरी तरह मतलब ठाकुर जी और किसी के भी नहीं है तो वहाप्रभु जी तब आज्ञा करते कि ये तामस भाव है कि तुम्हें एक प्रज आ जाती है वो भक्त की मैं नहीं होनी चाहिए पर एक सामान्य मतलब जैसा हमारा लौकिक भाव होता है हसबेंड वाइफ का ऐसी परेशन आ जाए तो वो अधिकार की भावना ठाकुर जी के ऊपर आ जाती है तो मापर से कहते हैं कि ये तामस भाव है तुम्हारा तो ये क्या है कि उस तामस भाव के कारण तुम्हारी ऐसी एक्सपेक्टेशन बन रही है कि ठाकुर जी केवल मेरे हो और किसी के ना हो तो ये इन सब भावों के लिए यहाँ सगुणता होती है कि हमारा राजस्व गुण जब प्रबल हो जाए तो कुछ तरीके की कामनाएं हमारी बढ़ जाती है सात्विक गुण प्रबल हो जाए तो कुछ कामनाएं हमें होती हैं पर यमुना जी का भाव निर्गुण है कि उन्हें प्रभु से किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है जो ठाकुर जी पसंद करते हैं हाँ बताया भक्ति सुंदरी ने माया दसी देख प्रकटावी तो भक्ति सुंदरी यमुना जी के लिए कहा गया वहाँ नहीं वहाँ ठाकुर जी की दो शक्ति है एक भक्ति है और एक मुक्ति है ये शक्ति के अर्थ में वहाँ पे उपयोग है यमुना जी के लिए नहीं दिदे दिदे। भगवान की जो विविध हैं उनमें एक भक्ति शक्ति, हो, एक माया भी एक शक्ति है वो शक्तियों का वर्णन है वहाँ अच्छा। और कुछ पूछना है किसी को नहीं नहीं नहीं राजा नहीं राजा ठीक है तो फिर आज का यहाँ रखते हैं फिर श्री कृष्ण का जो टॉपिक है तो फिर वो अब नेक्स्ट क्लास में ही लेंगे देज़े, कल देज़े, कल, कल, देज़े? कल कल कुछ है क्या कल कल नहीं है वैसे साढ़े नौ ऐसी साढ़े दस प्रवेशिका चलती है पर वो प्रवेशिका का अध्ययन कंप्लीट हो गया है अप्रैल के फर्स्ट वीक में नौ तारीख को प्रवेशिका के क्लास में जो लोग भी जुड़े थे उनकी एग्जाम है जो परीक्षा खत्म होगी उसके बाद प्रमेयरत्न संग्रह नया विषय शुरू करेंगे हमारी भी एग्जाम होगी हाँ खुदाम तो था हाँ, क्या कह रहे हो ये ये नाइन थर्टी थर्सडे और फ्राइडे होता है बस हाँ दो दिन क्योंकि सैटरडे को वैसे प्रवेशिका के क्लास चलते हैं पर वो प्रवेशिका संपन्न हो गई है उस क्लास में तो हम नया विषय शुरू करना है परीक्षा के बाद करेंगे इसलिए अभी वो खाली है बाकी वो साढ़े से साढ़े प्रवेशिका चलती थी का खत्म हुई राजा उसके बाद कौन सा रत्न रत्न संग्रह संग्रह करेंगे जी हेलो जैसे फिर जैसे आपसी ने बताया कि वो शक्ति के अर्थ में कहा गया है लेकिन इसमें जैसे आगे फिर वो ये बताया की तीमा तारी नुभा हरिनाम अनुभावी हाँ मतलब वो आदिदैविक स्वरूप है भक्ति का अच्छा। तो जो जो हमारे यहाँ कोई भी गुण हो अगर माया हो तब भी भक्ति हो या अविद्या हो कुछ भी हो हर एक वस्तु का भौतिक आध्यात्मिक और आधिदैविक तीन पहलुओं से विचार किया गया है तो वो भक्ति शक्ति उसका अधिदैविक स्वरूप है वो भगवान की शक्ति है या आध्यात्मिक है और उसका किसी एक स्त्री के रूप में देवी के स्वरूप में कोई अधिदेविक स्वरूप भी है तो वो उस स्वरूप के लिए आगे ये बात आइए तो वो माया के लिए भी है माया का भी भौतिक आध्यात्मिक आधि देविक तीनों स्वरूप है तो हर वस्तु की कल्पना हमारे यहाँ तीनों स्वरूप में की गई है केवल भौतिक में नहीं जी तो जैसे जैसे जो भक्ति महारानी है वो अपने किसी स्वामी जी को तो नहीं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं पर उसका एक आधिदेविक स्वरूप भगवान की उस शक्ति का है उस अर्थ में वहाँ पे बात है जो कालिंदी भी मिलती है वो अर्जुन को कालिंदी जी थोड़ी मिल रहे थे नहीं उस प्रसंग में कुछ है ना जी का। तो नहीं अर्जुन को तो जब युद्धभूमि में जा रहा था तब ठाकुर जी ने शक्ति की उपासना करने को कहा था और शक्ति ने प्रकट होकर और उसको ताकत वगैरह दी थी उसका वर्णन है कालिंदी जी का कुछ भी नहीं है राजा हाँ यहाँ पे जो सेकंड पैराग्राफ में दिया है ना यमराज मतलब कष्ट जो है शू यमराज पता बहना ने कष्ट मतलब किस प्रकार का कष्ट लेना चाहिए नरक नरक नरक का का दुख का दुख और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में भी आवा यमुना जी जो कृपा करे मतलब कृपा करे तभी हम प्रभु के सन्मुख जा सकते है ऐसा है ना यहाँ आहा, ये आहा। यह प्री कंडीशन है उसकी हाँ यमुना जी की प्रभु की कृपा होती है ऐसे तो जनरली हम देखते हैं तो अभी हमने जहाँ आगे पढ़ा कि ये प्रभु की कृपा होगी तभी होगा तो फिर यहाँ पे यमुना जी का स्पेसिफाई किया है इसका क्या फिर से बोलना आ, यहाँ पे यमुना जी का यमुना जी जो कृपा करे ना तभी जीव प्रभु के पास जा सकते हैं वैसे तो हम जनरली ऐसे कैसे बात करते हैं तो आगे भी टॉपिक आया है कि जो प्रभु कृपा करे तभी हम ठाकुर जी के सन्मुख जा सकते हैं तो फिर यहाँ पे यमुना जी का लिया है ना ऐसा कि दोनों की कृपा जरूरी है अभी तुम तो लोग यमुना के क्लास में जुड़ नहीं रहे हो इसलिए बाकी जो अभी साढ़े नौ साढ़े दस उसमें अभी ये बात थी कि जब तक यमुना जी मतलब भगवान की कृपा को सीधा हम पचा पाए इतनी हमारी ताकत नहीं है कि ठाकुर जी इतनी समुद्र जितनी अनंत कृपा करें और वो हम सहन कर पाए तो वो यमुना जी उस कृपा को धारण करके हमारे तक इंस्टॉलमेंट वाइज पहुंचाते हैं अच्छा मतलब मीडिएटर बनते हैं मीडिएटर हाँ वो जरूरी पार्ट है महाप्रभु जी भी आगे करते हैं की यमुना जी की कृपा न हो तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती है मतलब जो महाप्रभु जी जो कह रहे हैं महाप्रभु जी से भी पहले यमुना जी की कृपा नहीं ऐसा नहीं महाप्रभु जी तो गुरु हैं रास्ता दिखाने वाले हैं जब कृपा की बात हो भगवान के प्रति भाव की बात हो तो यमुना जी की कृपा से हमारा वो भाव बढ़ सकता है ये रहे। तो अपने ऐसे जैसे स्वर्ग और ये नर्क ये माना जाता है का? अपने तो जैसे जैसे लीला वह ना नहीं स्वर्ग नरक भी है ना हम कोई पाप करेंगे तो शास्त्र के अनुसार हमें जो भी फल मिलना हो वो तो मिलता ही है करते हैं कि जो व्यक्ति पाप कर्म करता है वैष्णव होते हुए भी वर्णाश्रम संबंधी या और कुछ भी तो उसे महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि क्योंकि ठाकुर जी कृपालू है और यमुना जी की हमारे ऊपर कृपा होती है तो नरक की यातना भोगनी नहीं पड़ती है पर दुष्ट योनियों में हमारा जन्म होता है जन्म लेना पड़ता है हाँ तो यही बात है वो भी यही बताए ना की नर्क की यात्रा नहीं मिलती है क्योंकि यमुना जी की हमारे ऊपर कृपा है यहाँ पे यमराज और यमुना जी ये दो भाई बहन में इतना डिफ्रेंशिएट के एक ठाकुर जी के सन्मुख लेके जाते हैं और दूसरा जो है वो मतलब यमराज जो है वो नरक में लेके जाते हैं ऐसा इतना डिफ्रेंशिएट राजा यमराज भगवान के भक्त नहीं है ऐसा थोड़ी है यमराज कर्मचारी है ठाकुर जी के और ठाकुर जी ने उनको जो काम दिया है वो करते हैं ऐसा अच्छा, मतलब दो भाई बहन जैसे दूर नहीं ले जाते कोई हमें पर हम ऐसे कर्म करते हैं तो उसका फल भुगतने के लिए यमराज अपने लोक में हमें ले जाते हैं और ठाकुर जी के द्वारा अलॉट किया गया ही कार्य है हाँ, जी राजा सभी देवी देवताएं वो कैसे भी हो या नरक के देवता हो या स्वर्ग के देवताओं पर ये सब डिपार्टमेंट्स हैं भगवान के सृष्टि के जिन्हें जी ने डिवाइड किया है और वो सृष्टि की व्यवस्था चलाने के लिए जरूरी है तो जिस देवता को भगवान ने जो कार्य दिया है वो वो करते है हाँ, जी राजा यमरा जबरदस्ती थोड़ी खींच के जाते हैं है। हाँ, हम काम करते हैं तो ले जाते हैं हाँ, जी राज वही तो हाँ। एक क्वेश्चन था आपने बताया ना कि स्वर्ग नर्क होता है तो मतलब कि मैंने ऐसा सुना है कि जितने हमे, हमें हमें मीन्स पाप किए है जो पृथ्वी पे रह के जो पाप किए है वो भुगतने के बाद तो स्वर्ग मिलता है या फिर वही दूसरा जन्म भुगतने के बाद दूसरा जन्म मिल जाता है हमारे पुण्य कर्मों को भुगतने के लिए स्वर्ग होता है पाप कर्मों को भुगतने के लिए नरक होता है हम जैसे जितने कर्म किए से हमें फल मिलते हैं। हाँ इतने मतलब की वो जो हमने बुरे काम किए वो भुगतने के बाद जो अच्छे भी काम किए होंगे तो वो भुगतने के बाद तो स्वर्ग मीन स्वर्ग की प्राप्ति होती है या फिर नहीं होती है हमारे पुण्य कर्म कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है एक दो होते हैं तो नहीं होते हैं पृथ्वी पर हमें कोई अच्छी योनि में जन्म मिल जाता है ज्यादा हो पुण्य कर्म हमारे तो स्वर्ग की प्राप्ति भी हो सकती है जी राजा काउंटिंग के हिसाब से वो सब डिसाइड होता है कि तुम्हारे पाप तुम्हारे कितने तुम्हारे पुण्य कितने वैष्णव को भी पुष्टि मार्ग के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसको स्वर्ग मिलता है देखो स्वर्ग ऐसी चीज है कि जो दोनों बात है कि एक तो जो पुण्य करता है उसे स्वर्ग मिलता है जब हम वैष्णव की बात होती है तो हम तो ऐसा कोई पुण्य कार्य करते नहीं है जो भी करते हैं हम नित्य नैमित्य काम करते हैं काम में कर्म नहीं करते जो किसी कामना को पूरी करने के लिए कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है जी. हम तो सेवा करते हैं और वर्णाश्रम धर्मों का यथा शक्ति पालन करते हैं तो उनके पालन के रूप में तो कोई फल होता ही नहीं है नित्य कर्म की जैसे स्नान संध्या होम वगैरह नैमित्तिक जो श्राद्ध तर्पण संस्कार वगैरह होते हैं तो ये सब तो वैष्णव भी करता है पर इन कर्मों का तो शास्त्र में कोई फल बताया ही नहीं गया है पर जैसे की तुम ज्योतिषोम वगैरह यज्ञ करते हो या ऐसे कोई यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं तो उनको स्वर्ग मिलता है पर हम तो ऐसा कुछ करते ही नहीं अपेक्षा तो तो भी नहीं है ना वैसे देखा जाए तो जरूरत भी नहीं हो रहा हम ऐसे काम भी नहीं करते कि हमें स्वर्ग मिले और जैसे जैसे अगर वैष्णव का अगर जैसे देखा जाए वैष्णव तो, तो उसका जो जीवन काल के बाद जैसे उसे फिर किस कहाँ की प्राप्ति होती है या उसका फिर दोबारा जन्म अनुसार उसके फल का डिसीजन होता है अगर ठाकुर जी प्रसन्न हो ठाकुर जी को ऐसा लगे की अभी जीवन का समय हो गया है तो ठाकुर जी नित्य लीला में सेवा फल में जितने भी प्रकार के फल बताए गए सायुज सारूप्य सारती या ठाकुर जी में मतलब अलौकिक देह की प्राप्ति नित्य लीला में सेवोपयोगी देह की प्राप्ति अलौकिक सामर्थ्य वगैरह वगैरह फल मिल सकते हैं नहीं तो आगे जाके भी ने जन्म भी हमारा किसी अच्छे वैष्णव परिवार में हो और हमें प्रभु की सेवा का मौका मिलता रहे तो ये भी हमारे लिए फल से कम तो नहीं है जैसे जैसे ऐसा भी हो सकता है जैसे एक बार अगर जैसे इस जीवन काल में वैष्णव में जन्म मतलब वैष्णव अगर, अगर अपन बन गए तो अगला जो जन्म होगा तो वैष्णव तो होंगे ही या ऐसा जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है ये हमारे प्रारब्ध और संचित कर्मों पर डिपेंड करता है नाजा ना ठाकुर जी की इच्छा पे डरता है और वो जो प्रारब्ध वो जो संचित कर्म है वो नहीं इसमें इन्वॉल्व होता है वो तो होता ही है जो भी मतलब सब कुछ मिल मिला के काम करते हैं पर हमारे कोई ऐसे हमने कोई अपराध किए सेवा में कोई दोष किए तो उन सब के फल के रूप में भी इन सब चीजों को भुगतना पड़ता है कि ठाकुर जी हमें अपने आप से दूर कर दें जी दे हाँ एक वार्ता जी में भी ऐसा ही था ना दस अभी आगे ही आया ना दामोदर दास उसी में आया शायद की दस दस का अंतराय हुआ हाँ ठीक है तो आज का यहाँ रखते हैं अभी और कुछ हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सोमवार को वार्ता जी करेंगे अंतराय में बीच में वो नहीं बने अब ऐसा हमें पता नहीं है कि क्या हुआ पर लिखा हुआ इतना आता है कि आपको दस जन्म का अंतराय होगा उससे ज्यादा पता नहीं है वार्ताजी में आता नहीं है इसलिए मुझे भी पता नहीं है <laughs> दस जन्म तो दस जन्म दस जन्म के बाद तो होगा ना हाँ, पर इतना नंतराय का मतलब क्या सेवा नहीं मिली या केवल स्मरण मिला या क्या मिला उनके सबकी क्लियरिटी थोड़ी है हमारे सामने हाँ, सेवा वक्त व कथायाम जैसे वो तो फिर वो वो जीव का नाश नहीं है मतलब वो सतत उसको मतलब वैष्णव बनता रहेगा और उसे बहुत पुष्ट मार्ग से दूर नहीं होगा या उसका वरण नहीं बदल जाता है पर बीच में जैसे इंटरवल आ जाता है ऐसा तो हो ही सकता है न इंटरवल आने से मूवी खत्म हो गई ऐसा मतलब नहीं होता है उसी तरह बीच बीच में अंतराय आ जाना या बीच बीच में हम जो साधना कर रहे हैं उसका छूट जाना ये सब कुछ चलता रहता है मतलब वरंटो फिक्सी है ना जब से उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है और ना हमारे मार्ग में पड़ता है हम पुष्टि मार्गी है आज नहीं तो सौ जन्मों के बाद भी हमें लौट के वापिस आना ही है पर बीच बीच में हमारे अपराधों के कारण या प्राराध संचित कर्मों के कारण ऐसे ऐसे इंटरवल्स बीच बीच में आ सकते हैं तो चेंज नहीं होगा वो तो फिक्स ही है ना राजा मतलब ब्रेक वो तो, तो हो तो ही नहीं सकता है हाँ,